महाभारत द्रोण पर्व एकोन त्रिशदिकततमोध्याय सद, भीमसेन और कर्ण का युद्ध तथा कर्ण की पराजय भीमसेनं महाबलं ने पूछा संजय इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद करते हुए भी महाबली भीमसेन को किन वीरों ने रोका पश्याम नही पश्या तम वै त्रिशुलोके मैं तो तीनों लोकों में में में किसी को ऐसा नहीं देखता जो क्रोध में भरे हुए भीमसेन के सामने युद्ध खड़ा हो सके गजाम हम पुमान संजय मुझे ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं दिखाई देता जो काल के समान गदा उठाकर युद्ध की इच्छा रखने वाले भीमसेन के सामने समरभूमि में ठहर सके पुर जो रथ से रथ को और हाथी से हाथी को मार सकता है उस वीर पुरुष के सामने साक्षात इंद्र ही क्यों न हो कौन युद्ध के लिए खड़ा होगा क्रुद्ध मम दुर्योधन भरकर मेरे पुत्रों का वध करने की इच्छा वाले भीमसेन के आगे दुर्योधन के हित में तत्पर रहने वाले कौन कौन योद्धा खड़े हो सके भीमसेन भीमसेना मम पुत्र तृणोपम भीमसेन दावा नल के समान है और मेरे पुत्र तिनको के समान उन्हें जला डालने की इच्छा वाले भीमसेन के सामने युद्ध के मुहाने पर कौन कौन से वीर खड़े हुए काल्यमना पुत्र मे दृष्ट्वा भीमेन संयुगे कालन इवा प्रजा सर्वा के भीमं पर्यवार्यन जैसे काल समस्त प्रजा को अपना ग्रास बना लेता है उसी प्रकार युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा मेरे पुत्रों को काल के गाल में जाते देख किन वीरों ने आगे बढ़कर भीमसेन को रोका नादृक कृष्णान पे चसात हो नैव याद भी मुझे भीमसेन से जैसा भय लगता है वैसा न तो अर्जुन से और न श्री कृष्ण से, से न से ही लगता है। सा के शुरा पर्यवर्तन तन्ममा चक्ष संजय संजय मेरे पुत्रों को दग्ध करने की इच्छा से प्रज्वलित हुए भीम रूपी अग्निदेव के सामने कौन कौन सूर सूरवी डटे रह सके या मुझे बताओ संजय तथा तो नर नर्दमान तम भी महाबल शब्दे नभ्य द्रभत बलि संजय ने कहा राजन इस प्रकार गरजते हुए भी महाबली भीमसेन पर बलवान कर्ण ने भयंकर सिंहनाथ के साथ आक्रमण किया व्यािपन सो महच्चापम्म कर्ण स युद्ध मान काम दर्शय बल भीमस्य अत्यंत रणभूमि में अपना बल दिखाने के लिए अपने विशाल धनुष को खींचते और युद्ध की अभिलाषा रखते हुए जैसे वृक्ष वायु का मार्ग रोकता है उसी प्रकार भीम से इनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया भीम पे दृष्टवा सावेगम पुरोव करतन चुको पा सिला वीर भीमसेन भी अपने सामने को खड़ा देख अत्यंत कुपित हो उठे और तुरंत ही उसके ऊपर शान पर चढ़ा कर तेज किए हुए बाण बलपूर्वक छोड़ने लगे तान प्रत्य कर्णों पे प्रतिपम प्राप अक्षरान कर्ण ने भी उन बाणों को ग्रहण किया और उनके विपरीत बहुत से बाढ़ चलाए तथस्तु सर्वता उस समय कर्ण और भीम सेन के संघर्ष में विजय के लिए प्रयत्नशील होकर देखने वाले संपूर्ण योद्धाओं के शरीर कापने से लगे रथी नाम साधनाम श्रुवा तन स्वन भीम से निन श्रुवा उन दोनों की ताल ठोकने की आवाज सुनकर तथा सम्रांगण में भीमसेन की घोर गर्जना सुनकर रथियों और घुड़सवारों के भी शरीर थरथर कापने लगे खम च भूमि चरुद्धा में निरे छत्रि हर्षवा पुनः नादेन पांडव से वहाँ आए हुए छत्री योद्धा महामना पांडु नंदन भीमसेन के बारंबार होने वाले घोर सिंहनाथ से आकाश और पृथ्वी को व्याप्त मानने लगे समरे सर्व योधान धनुष्यभ्य पतन छत श्रालीन पतन दो उस सम्रांगण में प्रायः संपूर्ण योद्धाओं के धनुष तथा अन्य अस्त्र शस्त्र हाथों से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े कितनों के तो प्राण ही निकल गये वित्रस्ता चर्माणी सक्रम प्रसुष वाह चर्माणी बभूव नि प्रादुरासन्नता घोराणी सो बहुजस गृद्धक बलैश्चासीक्षम सामृतमजी साम ग सारी सेना के समस्त वाहन संत होकर मलमूत्र त्यागने लगे उनका मन उदास हो गया बहुत से भयंकर अपसकुन प्रकट होने लगे राजन कर्ण और भीम के उस भयंकर युद्ध में आकाश गिद्धों, कौरवों कौ और कंकों से छा गया ततः कर्ण सत्यामत कर्ण ने बीस बाणों से भीम सेन को गरी चोट फिर तुरंत ही उनके सारथी को पांच बाणों से भिन्द डाला प्रहस्य भीम से नणम प्रत्याण सायका नाम चतुष्ठिया क्षिप्रकारी महायसा तब शीघ्र करने वाले महा यशस्वी भीमसेन ने भी असकर 64 बाणों द्वारा दृणभूम में कर्ण पर आक्रमण किया तस्य कर्ण ओ महेश चतुर असंप्राप्ताश्चतान फिर बार से ने ने चार चलाए परंतु अपने हाथ की पूर्ति दिखाते हुए झुके हुए गांठ वाले अनेक बाणों द्वारा अपने पास आने के पहले ही कर्ण के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए तम कर्ण आमा सह सर्वरा um बहुधा बहु तब अनेको समूहों की वर्षा करके धीम से इनको आच्छादित कर दिया कर्ण के द्वारा बारंबार आच्छादित होते हुए पाण्डुनंदन महारथी भीम ने कर्ण के धनुष को मुठ्ठी पकड़ने की जगह से काट और झुके हुए वाले बहुत से द्वारा उसे घायल कर दिया और झके हुई गयर कर्म करने वाले महारथी महारे पुत्रण ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यं चढ़ाई और समरभूमिम से उनको घायल कर दिया तस् सरां नत रसे पुत्रस्य को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने सूत पुत्र की छाती में झुके हुए वाले तीन बाण धसा दिए तेह कर्णो राजो भरत ठीक छाती के के बीच में हुए उन द्वारा तीन वाले ऊंचे पर्वत के समान सुशोभित हुआ विद्धस्य परमेश धातु तथा गैरिक धातवः उन उत्तम बाणों से बिंधे हुए कर्ण की छाती से बहुत रक्त गिरने लगा मानो धातु की धाराएं बहाने वाले पर्वत से गैरिक धातु गेरु प्रवाहित हो रहा हो किन्दित विचित कर्ण शो प्रहार आकर्ण पूर्ण माकृष्य भीम्या उस गहरे प्रहार से पीड़ित हो कर्ण कुछ विचलित हो उठा फिर धनुष को कान तक खींच कर उसने अनेक बाणों द्वारा भीम से इनको बिंद डाला चिखे पच पुनर्बाणाम सृदय धनुर्जा तत्पश्चात उन पर पुनः सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया सुजन धनु कर्ण के बाणों से पीड़ित हो भीमसेन ने एक छुरे के द्वारा तुरंत ही उसके धनुष की प्रत्यंता काट दी ाशेन रथनीरादात सारथी को एक से मार कर रथ की बैठक से चक्र गिरा दिया इतना ही नहीं महारथी भी प्राण ले लिए हता स्वान्तु रथात कर्ण समाप्ल पते चंदन तेनालु भयात प्रजानात उस समय कर्ण भय के मारे उस अश्विहीन रथ से तुरंत ही वृष्णसेन के रथ पर जा बैठे निर्जित्यू रणे कर्णम बिम से प्रताप वानद बलवान इस प्रकार एवं प्रतापीन देभूमि में कर्ण को पराजित करके मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर से सिंहनाथ किया तस्तम नि प्रहृष्टो भूत युधिष्टि कर्णम पर मीम से संयुगे का व महान सिंह सुनकर उनके द्वारा युद्ध में कर्ण को पराजित हुआ जान राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए सेना पर शत्रु साब का झनधन भृतम उस समय पांडव सेना सब और शंख करने लगी शत्रु सेना के शंख ध्वनि सुनकर आपके सैनिक भी जोर जोर से गर्जना करने लगे स राजा ने युद्ध हर्ष हर्षाद बाणों की ध्वनि तथा तो हर्षनाद से व्याप्त कर दिया गांडी व्याक्षणप्यब्जवादय तमंतर ध्याम धीमस नो ध्वनि उसी समय अर्जुन ने गांधी टंकार की और भगवान श्री कृष्ण ने पांच जन्य शंख बजाया परंतु उनकी ध्वनि को तिरोहित करके गरजते हुए भीम सेन का भयंकर सिंह संपूर्ण सेनाओं में सुनाई देने लगा तथो व्याम श्री पृथक पृथक जिम मृदो पूर्व राधे पांडव एक दूसरे पर पृथक पृथक का प्रहार करने लगे राधा नंदन कर्ण पूर्वक बाण चलाता था और पांडुनंदन भीम सेन कठोरता पूर्वक दृष्ट कर्णम च पार्थिना बहुबी सर दुर्योधन महाराज दुस्सलम प्रत्यम कर्णम जानं महाराज भीमसेन के द्वारा कर्ण को बहु से पीड़ित हुआ देख दुर्योधन ने दुस्सल से कहा दुस्सल देखो कर्ण संकट में पड़ा है तुम शीघ्र उसके लिए रथ प्रस्तुत करो एवं मुक्तो राजा दुस्सल समुपा शिरोह रथ तो राजा के ऐसा कहने पर दुसल कर्ण के पास दौड़ा गया फिर महारथी कर्ण दुसल के रथ पर आरूढ़ हो गया इसी समय भीमसेन ने सहसा जाकर दम बाण दस बाणों से उन दोनों को घायल कर दिया तस्पश्चात पुनः कर्ण पर आघात किया और दुस्सल का सिर काट दिया महाभारतेद्रथ पर्वणी कर्ण पर आजय एकोन त्रिशदम उध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में भीम से इनका प्रवेश और कर्ण की पराजय विषयक एक सौ उनतीसवां अध्याय पूरा हुआ